ज्ञान बाबू छोटे गोपाल बड़े काली ये भी आए हैं तीन चार भक्त कोन से आए हुए हैं उन्हें बुखार आया था सूचना आई थी आज रविवार है चौदह सितंबर अट्ठारह पिता का स्वर्गवास हो जाने पर नरेंद्र अपनी माँ और भाइयों की चिंता में पढ़कर बड़े व्याकुल हैं वे कानून की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं ज्ञान बाबू चार परीक्षाएं पास कर चुके हैं वे सरकारी नौकरी करते हैं दस ग्यारह बजे के लगभग आए हैं श्री राम कृष्ण ज्ञान बाबू को देखकर, कर क्यों जी एका एक ज्ञानोदय यह क्या ज्ञान साह्य जी बड़े भाग्य से ज्ञानोदय होता है श्री राम कृष्ण सहास्य तुम ज्ञानी होकर भी अज्ञानी क्यों हो हाँ मैं समझा जहाँ ज्ञान है वहीं अज्ञान है वशिष्ठ देव इतने ज्ञानी थे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 वहां जाकर जरा बैठे मुखर्जी हाजरा से आपने इनके पास से बहुत कुछ सीखा है श्री रामकृष्ण शाह्य नहीं बचपन से ही इनकी यह अवस्था है सब हंसते हैं श्री रामकृष्ण झाऊ तल्ले से लौट रहे हैं भक्तों ने देखा भावावेश में है पागल की तरह चल रहे हैं जब कमरे में आए तब प्रकृतिस्थ हो गए